श्री माँ शारदा देवी मानवी श्री मा की चरणाश्रिता चंद्रकोणा निवासिनी एक भक्तिमती ब्राह्मणी विधवा किसी समय कुछ दिनों तक जयराम बाटी में थी वे प्राचीन विधवाओं की नाई बिना किनारे के सफ़ेद कपड़े पहनती थी केस छोटे छोटे कर रखती थी और जेवर की बात तो दूर रही पान भी नहीं खाती थी वे चुपचाप माँ के काम करती रहती थी उनकी इस सेवा त्याग और संयम के लिए माँ उन्हें बड़ा प्यार करती थी और दूसरे भक्तों के सामने उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी बाल विधवा सवासना देवी को निर्जला एकादशी करते देख श्री ने कहा था आत्मा को कष्ट देकर क्या होगा मैं कहती हूँ तू जल पी ले जब सुरबाला देवी ने पति पतिवियोग के बाद शेष जीवन केवल हविष्यान्न खाकर बिताने का प्रस्ताव किया तब माँ ने कहा था आत्मा यदि कुछ कुछ खाना चाहे तो उसे देना पड़ता है नहीं देने से अपराध होता है वह रोती है और कहती है मुझे दिया नहीं श्री स्वयं एकादशी के दिन भात न खाने पर भी थी हल्की पूरियां खाती थी वे प्रायः कहा करती थी खा पीकर शरीर को ठंडा करके भगवान को पुकारो उनकी सहचरी योगिन माँ और गोलाब माँ भी निर्जला उपवास नहीं करती थी हम देख आए हैं कि श्री ने यह अनुभव कर कि श्री रामकृष्ण ने वसुता लीला स्मरण नहीं किया है अपने सुहाग चिन्हों का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं किया था फिर भी स्वाभाविक विलास तथा से करती थी कुर्ती पहनने का उन्हें कभी अभ्यास न था और साड़ी के बदले वे पतली लाल किनार की धोती पहना करती थी बाल विवाह के संबंध में श्री मां का मत स्पष्ट था मद्रास की दो कुमारियां निवेता विद्यालय में थीं उनकी उम्र करीब बीस बाईस की थी उनका उल्लेख करते हुए माँ ने कहा था आह उन लोगों ने कैसे कैसे काम सीखे हैं और यहाँ गांव के अभागे लोग लड़कियों के आठ वर्ष के होते न होते कहते कहने लगते हैं ब्याह कर दो ब्याह कर दो आह राधू की शादी न हुई होती तो क्या इतनी दुर्दशा होती काली मामा ने अपने दोनों बेटों भूदेव और राधा रमन का विवाह बहुत कम उम्र में ही करा दिया था भूदेव का विवाह हुआ था तेरह वर्ष में और राधा रमन का ग्यारह वर्ष में शेषोक्त विवाह के समय मां के पास कलकत्ते में जो पत्र गया उस पर उन्होंने कठोर मंतव्य प्रकट करते हुए कहा था छोटे छोटे बच्चों की शादी कर रहा है मुझसे रुपया वसूल करने के लिए भविष्य में दुख पाएगा यह नहीं जानता बहुत से विवाहित जीवनों में संयम का अभाव जानकर सीमा ने खेद से कहा था कि गृहस्थ लोग मानव वंश वृद्धि को ही अपना एकमात्र कर्तव्य समझते हैं इस प्रसंग में उन्होंने कहा था ठाकुर कहा करते थे कि दो एक बच्चे होने के बाद संयम की, की आवश्यकता है इंद्रिय संयम चाहिए विधवाओं के लिए जो इतनी व्यवस्थाएँ हैं वे इंद्रिय संयम के निमित्त हैं वे पुरुष भक्तों को जिस प्रकार स्त्रियों से सावधान रहने को कहती थी उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुषों से बचकर चलने को कहा करती थी एक महिला को उन्होंने उपदेश दिया था पुरुष जाति का कभी विश्वास नहीं करना यहाँ तक कि यदि भगवान भी पुरुष का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आए तो उनका भी विश्वास न करना हाँ यह एक असाधारण उदाहरण है यह उपदेश दिए जिसे दिया गया था वह विशाल संपत्ति की अधिकारिणी एक रूपवती बाल विधवा थी श्रीमान ने और भी एक भक्त स्त्री से मठ या साधुओं के आवास में अधिक आने जाने की मनाही करते हुए कहा था देखो बेटी तुम लोग तो मन में भक्ति लेकर ही आओगी लेकिन उन लोगों के मन की कोई हानि होने से तुम्हें भी पाप लगेगा यह भी एक विशेष परिस्थिति की बात थी किंतु दोनों उदाहरणों का मर्म सहज ही समझा जा सकता है यद्यपि श्री को विद्या अध्ययन का सुयोग नहीं मिला था तो भी अनान्य लड़कियों को इस विषय में वे बराबर उत्साहित किया करती थी अपनी भतीजियों राधो और माँकू को उन्होंने साधारण पढ़ना लिखना सिखा दिया था और उनसे वे धर्म ग्रंथादि सुना करती थी तथा पत्रादि लिखती थी निवेदित, निवेदिता विद्यालय के साथ उनका अच्छा स्नेह का संबंध था निवेदिता की कार्य क्षमता की वे प्रशंसा किया करती थी और यह देख कि सुधीरा देवी आदि नारियां निवेदिता के आदर्श पर अपनी चेष्टा से नारी शिक्षा में लगी हुई हैं वे हर्ष प्रकट करती थी एक भक्त स्त्री अपनी पांच कन्याओं के अविवाहित रहने के कारण घोर दुश्चिंता में पड़ी थी यह सुन श्रीमान ने कहा ब्याह नहीं कर सकती तो इतनी चिंता क्यों करती हो निवेदता के स्कूल में भर्ती करा दो पढ़ना लिखना सीखेंगी और सुख से रहेंगी सुई आदि के शिल्प कार्य वे स्वयं जानती थी और अपने प्रयोजन के अनेक काम स्वयं ही कर लेती थी कोई यदि उनके पास कारपेट का सामान, आसान देवता आसन देवताओं का चित्र मंदिर आदि तैयार करके ले आता तो उसकी बहुत प्रशंसा करती थी सभी विषयों में श्री माँ की गुणग्राहिता सचमुच एक देखने की वस्तु थी उन्हें जो चीज़ पसंद आती थी उसे वे सबको दिखाकर शिल्पियों की मर्यादा को बढ़ाती थी कुआलपाड़ा में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में एक दिन उन्होंने कहा था कि इन गांवों की लड़कियों को पढ़ाने का उन्हें विशेष आग्रह है परंतु दुख की बात है कि उपयुक्त अध्यापिका मिलना कठिन है जो मिलती भी हैं वह बड़ी ही विलासी होती हैं और मनुष्य का स्वभाव ही होता ऐसा होता है कि वह अच्छी चीज़ न सीख पहले बनाव ठनाव ही सीखता है गाँव में इससे हित के बदले अहित ही होने की संभावना है उन्हें विलासिता बिल्कुल पसंद नहीं थी एक महिला के पति विशेष अस्वस्थ थे वह श्री माँ का आशीर्वाद लेने के लिए सज धज कर आई श्री माँ ने उसे दूर से प्रणाम करने को कहा तथा मीठी मीठी बातों से सांत्वना दे उसे विदा किया महिला के चले जाने पर मां ने कहा ऐसी विपत्ति है ठाकुर के पास आई है सिर ठोक कहीं मनौती कर आएगी सो नहीं क्या सब सुगंध आदि लगा कैसे आई देखा क्या इस प्रकार ठाकुर देवता के स्थान में आना चाहिए आजकल सभी बातें बढ़े बेढंगी है माताजी के साधारण आचार व्यवहार तथा वार्तालाप में यह संयम पूर्ण ईश्वरपरायणता ही सबकी नज़र में आती थी उनका बाह्य व्यवहार स्थानीय प्रथा के अनुसार होने पर भी उससे एक आध्यात्मिक भाव निहित रहता था एक दिन गग्गा स्नान करके माँ घाट के पंडे को एक केला एक आम और एक पैसा देकर कहा फलदान मैंने किया सही पर इसका पुण्य तुम्हारा ही है श्री माँ स्वभाव से ही निरर्थक तोड़ फोड़ की विरोधी थी तथापि वास्तविकता के नाते अथवा भक्तों के कल्याण के लिए उनके देशाचार लंघन के भी अनेक उदाहरण है एक बार भोजन के समय श्री माँ को दूध आम और संदेश देने पर उन्होंने सबको एक साथ मिलाया और उनमें से थोड़ा सा खाकर कहा लड़के के लिए रहा फिर वे आचमन के लिए बाहर चली गई लौटकर देखती हैं कि एक स्त्री भक्त वह प्रसाद पा रही है और मचलती हुई कह रही है वाह सब उनके लड़के ही खाएंगे और इधर हम लोग भूखों मरेंगे पहले तो माँ स्तंभित हो खड़ी रही फिर रसोई घर से भात दाल तरकारी लाकर थोड़ा सा मुख में डाला और बाकी रखकर कहा लड़के के लिए रहा बाँस में बैठी एक दूसरी महिला सोच रही थी ब्राह्मणी विधवा होकर इन्होंने दो बार खाया कैसे यह आपत्ति भाषा में व्यक्त न होने के कारण उस बार माँ का वक्तव्य अविदित रह गया लेकिन दूसरे समय वैसी ही परिस्थिति में एक महिला ने कही दिया अच्छा माँ ब्राह्मण की बेटी होकर आपने दो बार भात खाया मुंह जूठा किया माँ ने उत्तर दिया बच्चों के कल्याण के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसमें कोई दोष नहीं होता और प्रसाद होने से पाँच बार खाने पर भी दोष नहीं प्रसाद की गणना साधारण वस्तुओं में नहीं है इन छोटी छोटी बातों को लेकर मन को विचलित मत करना उससे ठाकुर का विस्मरण हो जाता है लोग जो कुछ कहें कहने दो ठाकुर का स्मरण करके जो हितकर समझोगी वही करना तो भी हम फिर कहते हैं कि इस प्रकार के आचरण विल्य न होने पर भी उनका प्रत्येक कार्य अनिंदनीय था जब वे कामो पुकुर में तब एक भक्त ने उनसे पद चिन्ह चाहा इस पर उन्होंने कहा अभी यहाँ सुविधा नहीं है तुम लोग हमें जिस दृष्टि से देखते हो वैसा सभी तो नहीं देखते लाहा बाबू के घर के बहुत से लोग यहाँ आते जाते हैं इसलिए मुझे छिपकर रहना पड़ेगा पैरों में अलते का चिन्ह रह जाएगा ना। इस उनके उद्बोधन में रहते समय एक भक्त स्त्री ने एक लाल किनार की साड़ी लाकर उन्हें दी तो श्री ने हंस उसे लिया और पहना लेकिन कुछ देर बाद उसे उतार कर कहा कैसे पहनूँ माँ लोग कहेंगे परमहंस की स्त्री ने लाल किनार की साड़ी पहनी है रहने दो जब लाई हो तो उसे पहनकर स्नान करने जाऊंगी उनके अंतिम बीमारी के समय एक साधु उन्हें देखने उद्बोधन आए उस समय माँ लेटी थी साधु उनके पैर सहलाने लगे उस समय माँ के सिर पर कपड़ा नहीं था साधु के चले जाने पर पास में बैठी सेविका से माँ ने कहा मेरे सिर पर कपड़ा नहीं था तुमने डाल क्यों नहीं दिया मैं क्या मर गई हूँ अभी से यह करने लगी हो सीमा माँ देशाचार्य को कितनी मान्यता देती थी उनके और भी अनेक उदाहरण हैं गंगा स्नान को जाते समय गोलाब माँ ने उन्हें तेल लगाने का अनुरोध किया तो भी मां ने कहा मैं तेल नहीं लगाऊंगी मैं यदि तेल लगाऊंगी तो सभी लगाना शुरू करेंगे और तेल लगाकर कर गंगा स्नान को नहीं जाना चाहिए राधो की बीमारी के समय माँ को उसे ताबीज पहना देवताओं के उद्देश्य से पैसा रखते देख एक भक्त स्त्री ने जानना चाहा कि जब श्री माँ की इच्छा से ये सब कुछ हो सकता है तब वैसा करने का तात्पर्य क्या है इस पर माँ ने उसे समझाया बीमारी होने पर देवताओं को मनौती करने से विघ्न कट जाता है फिर जिसे जो प्राप्त है उसे वह देना चाहिए उस समय माँ बाग बाजार के राजा के घाट पर स्नान करती थी क्योंकि तब दुर्गा चरण मुखर्जी का घाट नहीं था स्नान के बाद लौटते समय वे लोटे में गंगा जल थे सड़क के किनारे हर बरगद के नीचे जल देकर प्रणाम करती थे एक बार एक भक्त ने उन्हें रांची ले जाना चाहा तो उन्होंने कहा चैत में कहीं जाना नहीं चाहिए एक कविराज ने गठिया के लिए जब दूध में लहसुन उबालकर खाने को कहा तब मां ने कहा नहीं बेटा उसे लहसुन नहीं खाया जाएगा कविराज ने समझाया माँ दूध को उबालने से लहसुन की गंध नष्ट हो जाएगी यह गठिया की महौषधि है इतने पर भी माँ ने कहा नहीं बेटा मैं न सकूँगी इसलिए लहसुन नहीं खाया गया फिर माँ की अपने एक सामाजिक दृष्टि थी देशात्मबोध था यह बात इस संदर्भ में भले ही विचित्र सी लगे किंतु जो समाज में रहते हैं देश का अन्न खाकर पलते हैं उनके मन में जाने या अनजाने समाज और देश के बारे में कुछ धारणाएँ अपने आप बन जाती है जो अप्रत्याशित स्थलों में अचानक प्रकट हो जाती है सिंधवाला स्वदेशी आंदोलन तथा पीड़ितों की सेवा आदि के प्रसंग में सीमा के चरित्र के इस पहलू का हमें थोड़ा सा आभास मिल चुका है दो चार बातों का उल्लेख और भी यहाँ करेंगे मां के एक दीक्षित भक्त को पुलिस ने व्यर्थ कष्ट दिया था सभी उन्हें निरीह और धार्मिक समझते थे एक दिन पूजा पाठ जप ध्यान आदि करके अपने ठाकुर घर से वे बाहर आए ही थे ये अचानक पुलिस उन्हें पकड़ ले गई जरा प्रसाद ग्रहण या जलपान करने का भी समय नहीं दिया माँ ने समाचार पाकर दुखित हो कहा देखो तो सही इन अंग्रेज का कितना बड़ा अन्याय है मेरे सुशील लड़के को नाहक कष्ट दिया जरा सा प्रसाद भी मुंह में डालने नहीं दिया इन अंग्रेजों का राज्य क्या रहेगा प्रथम महायुद्ध के समय अर्थात उन्नीस से अट्ठारह देश में जब कपड़े का अत्याभाव अत्यंत अभाव था उस समय कुआलपाड़ा में चरखे तथा करघे का काम चलता देख श्री ने खूब उत्साह देते हुए कहा था मुझे भी एक चरखा ला दो मैं भी सूत कातूंगी। स्वामी ज्ञानानंद जब अकारण पुलिस की नजरबंदी में कटिहार के डॉक्टर अघोर बाबू के घर पर थे उस समय उन्होंने सुना कि कुआलपाड़ा में श्री माँ बीमार हैं सुनते ही वे कुआलपाड़ा उपस्थित हुए यह सोचकर कि डॉक्टर बाबू विपत्ति में पड़ सकते हैं सबने ज्ञान महाराज को उसी समय कटिहार लौट जाने के लिए कहा किंतु माँ अपनी संतान को छोड़ना नहीं चाहती थी आखिर सब लोगों के अनुरोध से उन्होंने छोड़ा तो सही पर इस अत्याचारी सरकार की वे उच्छेद कामना करने लगी यह सुनकर कि १९१३ सौ तेरह ईस्वी की दामोदर की बाढ़ से बहुत से लोग सब कुछ खो बैठे हैं माँ ने करुणा में एक भक्त से कहा था बेटा संसार की भलाई करो माँ के आदेश से विराट रूपी भगवान की सेवा पर तुला हुआ वह भक्त जब श्री माँ से विदा मांगने गया तो सुना कि माँ कह रही है केवल रुपया रुपया रुपया यह सुन भक्त सिहर उठा और सोचने लगा माँ शायद मेरे भीतर इस भाव का आधिक्य देख ऐसा कर रही है श्री माँ ने संतान के मनोभाव को भाप लिया और कहा नहीं बेटा रुपये की भी जरूरत है देखो न काली अर्थात मझले मामा केवल रुपया रुपया रखता है मठ के साधु ब्रह्मचारियों को श्री माँ जनसेवा के लिए उत्साहित किया करती थी 1913 सौ ईस्वी में कलकत्ता आते समय विष्णुपुर में सुरेश्वर बाबू के घर में वे विश्राम कर रहे थे ब्रह्मचारी वरदा भी उसी समय आ पहुंचे वे विष्णुपुर से चावल खरीदकर कर जयराम बाटी आदि अकाल पीड़ित आज में बाँटने के लिए जा रहे थे माँ के साथ जो गाड़ियाँ आई थी उन्हीं पर लद कर चावल जाएगा ब्रह्मचारी को देखते ही राधु जिद करने लगी कि उन्हें भी सबके साथ कलकत्ता ले चलना पड़ेगा किंतु माँ ने उसे रोक कर समझाया वह यहाँ से चावल ले जाएगा तब उतने लोगों को खाना मिलेगा उसके हाथों में उतने लोगों का जीवन है इसका तुझे ख्याल है राधु की इच्छा पूरी न हुई ब्रह्मचारी अकाल पीड़ितों की सेवा के लिए जयराम बाटी लौट गए सिमा अपने हाथों काम करना पसंद करती थी और दूसरों को भी वैसा करने को कहा करती थी एक दिन अपराध में ब्रह्मचारी गोपेश ने देखा कि माँ जयराम बाटी के नए मकान में नलनी दीदी के कमरे में बैठकर धीरे धीरे आटा गूंथ रहे हैं उस समय वहाँ नौकर नौकरानी सेवक सेविका आदि की कमी थी फिर भी उस बुढ़ापे और दुर्भ कमी न थी फिर भी उस बुढ़ापे और अस्वस्थ अवस्था में भी माँ को इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी ब्रह्मचारी ने मन की बात खोलकर कर माँ से कही तो उन्होंने जवाब दिया बेटा काम करना ही अच्छा है फिर कुछ देर चुप रहकर गंभीरता से कहा आशीर्वाद दो कि जितने दिन रहूं काम करती ही जाऊं। माँ के कामकाज का अंत नहीं था जयराम भाटी में भक्तों की देखभाल सवेरे दो घंटे तक तरकारी काटना भंडार घर से सामान निकाल देना पूजा का आयोजन करना स्वयं पूजा करना पूजा के बाद प्रसाद बांटना कम से कम सौ बीले पान लगाना शाम को अपने हाथों आटा गूंथकर रोटी पूरी आदि बनवा बनाना दूध ओटाना लालटेन साफ करना आदि काम वे स्वयं प्रेम के साथ लगातार करती थी घर में औरों के रहने पर भी ऐसा लगता था जैसे सभी काम केवल श्री के ही हों किसी के भरोसे वे बैठी नहीं रहती थी वे कहा करती थी इधर शरीर गिरता जाता है उधर काम कम क्रमशः बढ़ता ही जाता है उद्बोधन में वर्षा के समय सब लोग कपड़े सुखाने को फैलाकर निश्चिंत अपने अपने कमरे में बैठे हैं इधर अचानक बारिश से शायद कपड़े भींग गए यद्यपि माँ के पैर में गठिया थी तो भी वे भींगे बरामदे में जाकर कपड़ों को उठाती और उन्हें निचोड़ यत्नपूर्वक दक्षिण बारी कमरे में सूखने को दे प फैला देती किसी ने यदि गठिया की बात कही अथवा शिकायत की तो कहती थी नहीं बेटा अभी जा रहे हूं बस थोड़ा सा है मठ के कई साधु तपस्या करने को जाएंगे सुनकर किशोरी महाराज ने सीमा से कहा इस इन कर्मों के बीच में इतना अच्छा नहीं जान पड़ता है मैं भी तपस्या करने जाऊंगा आप मुझे आज्ञा दीजिए मां ने कहा यह क्या मेरा काम करते हो ठाकुर का काम करते हो यह क्या तपस्या से कम हो रहा है भटकने कहाँ जाओगे काशी धाम में श्री माँ ने स्वामी शांतानंद को उपदेश दिया था ठाकुर का काम करोगे और साधन भजन करोगे कुछ कुछ काम करते रहने से मन में फालतू चिंताएँ नहीं आती हैं पर अनेक समय माँ तपस्या के लिए अनुमति भी देती थी किंतु यहाँ हम दूसरे विषय की चर्चा कर रहे हैं छोटे छोटे विषयों में भी माँ की तीक्ष्ण दृष्टि रहा करती थी और श्रृंखला भंग को वे नहीं सह सकती थी एक दिन जहराम बाटी में घर के कामों में नियुक्त एक स्त्री ने झाड़ने के बाद झाड़ू को एक ओर फेंक दिया तो माँ ने कहा कि झाड़ू को भी सम्मान देना चाहिए साधारण काम को भी श्रद्धा पूर्ण करना चाहिए छोटी चीज समझकर उसकी अवहेलना करना ठीक नहीं